जनक उच तत्विंदस आदय हृदय दरावीदपरामर्श शल्योधार म क्वर्मा क्वच क्वचाथ क्विता क्वैत क्वच्वा दैतनी स्थित मे क्वूत क्विष्य वर्तमानी क्वेश क्वच्य स्वहिमनी स्थित मे क्वात्मा क्वान क्वशुभम क्वशुभम तथा क्वचिता क्विंता स्वहिमनी स्थित मे क्व स्वना क्वच जागरण तथा क्वतीर भापी स्वहिमनी स्थित मे क्वूर क्वस्मीप्यभर कव व्वस्थूल क्वू स्विंथ मे कव मृत्यु जीवित वोका क्वलौक कव लय कव स्वरीर्वा स्वहिनी स्थित से मे अलंत्रकथया कथयाप्यल अलम विज्ञान ज्ञान कथया विश्रांत ममात्म जिंदगी दुल्हन है एक रात की कोई नहीं मंजिल है जिसके अहिवात की मांग भरी शाम को बहारों ने से जी रात चाँद तारों ने भोर हुई मेहंदी छुट्टी हाथ की जिंदगी दुल्हन है एक रात की नैहर है दूर पता पिया का न गाँव कहीं ना पड़ाओ कोई कहीं नहीं छाँ जाए किधर डोली बारात की जिंदगी दुल्हन है एक रात की बिना तेल बाती जले उम्र का दिया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 इधर कंकड़ पत्थर बीनते रहते हैं वहां जीवन के हीरे रिक्त होते चले जाते हैं जोड़ लेते हैं कूड़ा करकट मरते मरते तक लेकिन जीवन गवा देते कहा है जीसस ने तू सारी पृथ्वी भी जीत ले और अगर अपने को गवा दिया तो इस पाने का सार क्या है अस्तवक्र ने जो सूत्र जनक को दिए हैं जागरण के अपूर्व सूत्र कोई समझ ले तो बस जाग गया जनक जैसा शिष्य पाना भी बहुत मुश्किल है दुर्लभ है अष्टवक्र जैसा गुरु तो दुर्लभ होता ही है जनक जैसा शिष्य भी बहुत दुर्लभ है और अष्टवक्र और जनक जैसे गुरु शिष्य का मिलन पहले कभी हुआ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 अष्टवक्र ने सागर उडेल दिया है इस बात को भी समझ लेना कि यह जीवन का एक परम आधारभूत नियम है कि परमात्मा के इस जगत में कंजूसी नहीं है कृपणता नहीं है जहां एक बीज से काम चल जाए वहां देखते हैं वृक्ष पर करोड़ बीज लगते जहां एक फूल से काम चल जाए वहां करोड़ फूल खिलते हैं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 ईश्वर ही बस ईश्वर है परम ऐश्वरी है कहीं जरा भी कृपणता नहीं और जब किसी आत्मा का इस परम ऐश्वरीय से मेल हो जाता है तो इस परम ऐश्वरीय की ध्वनि उस आत्मा में भी झलकती अष्टवक्र ने उल दिया तुम्हें कई बार लगा होगा इतना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 अष्टावक्र के इन सारे सूत्रों का सार निचोड़ है श्रवण मात्रे जनक ने कुछ किया नहीं सिर्फ सुना है न तो कोई साधना की न कोई योग साधना, कोई जप तप किया न यज्ञ हवन न पूजा पाठ न तंत्र न मंत्र न यंत्र कुछ भी नहीं किया सिर्फ सुना है सिर्फ सुन के ही जाग गए हैं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 इशारा किया वो तो संसी बन गई उसने तो मेरे भीतर से सब खींच लिया जहर उसने तो सब कांटे निकाल लिए ये बात ख्याल रखना कि दो शब्दों का उपयोग करते जनक हृदयों दरात हृदय और पेट से उधर और हृदय से ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है ये पांच हजार साल पुरानी बात है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 कृपण आदमी कब्जियत से भर जाता है। वो जो कंजूसी है वो पेट में उतर जाती कंजूस आदमी और कब्जियत का सिकार ना हो बड़ा मुश्किल क्योंकि वो जो हर चीज को कंजूसी से देखने की आदत है वो धीरे धीरे उद्रस्त हो जाती फिर पेट मल को भी पकड़ने लगता उसको भी छोड़ता नहीं सब चीजें पकड़नी है तो मल को भी पकड़ना है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 एक मन का तल और एक आत्मा का तल पूर्वीय अनुसंधानकर्ताओं ने अनुभव किया कि शरीर के तल पर जो भी दबाया जाता वो पेट में चला जाता चित्त के तल पर मन के तल पर जो भी दबाया जाता वह हृदय में अवरुद्ध हो जाता और आत्मा के तल पर तो दमन हो ही नहीं सकता और आत्मा का स्थान है मस्तिष्क के अंत में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 योग के द्वारा कोई पेट का शोधन करता रहता तब कहीं का कुछ हल हो पाता है लेकिन जनक कहते कि आपने तो अपने शब्दों के वाणों से मेरे भीतर चुभे प्राण वाणों को निकाल लिया मैं खाली हो गया मैं रिक्त हो गया मैं हल्का हो गया मैं स्वस्थ हो गया हूँ हृदय और उदर से अनेक तरह के विचार रूपी वाण को निकाल दिया है नाना विधि परामर्श ये भी शब्द समझने जैसा है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 संस्त हुआ था शास्त्र पढ़ने शुरू किए शास्त्र पढ़ने से प्रवचन शुरू हुआ लोग पूछने आने लगे मैं सलाह देने लगा यह तो भूल ही गया पचास साल कैसे बीत गए इसी सलाह में और जो सलाहें मैंने दी उनका मुझे कुछ पता नहीं दुनिया में इतना परामर्श है इतनी सलाहें दी जा रही हैं उनकी वजह से बड़ी कीचड़ तुम्हारे पेट में मची हुई नानाविध परामर्श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 अपनी महिमा में स्थित हुए मुझको कहाँ धर्म है कहाँ काम है कहाँ अर्थ कहाँ द्वैत और कहाँ अद्वैत और अब अब जब जागकर मैं अपने को देखता हूँ तो पाता हूँ क्वा धर्म क्वा चवा कामा क्वा क्वाचारथा क्वा विवेकिता क्वा द्वैतम क्वा चवा अद्वैतम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 चकित भाव से ये चकित भाव की उदघोषण है इसलिए बार बार ये शब्द आएगा क्वाधर्मा कहा है, है धर्म क्वा क्वाचा कामा कहा गई वासनाएं कहां गई महत्वाकांक्षाएं क्वाचार था कहां गई, गई अर्थ की प्रबल दौड़ आपाधापी इतना कमालूं ऐसा कमालूं ये हो जाऊं इस पद पर बैठ जाऊं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 सत्य की चर्चा चलती है जो असत्य में निष्णात है उनको समझाया जाता अहिंसा की बात उठती है क्योंकि लोग हिंसा में डूबे लोग बेईमान हैं ईमानदारी समझानी पड़ती है लोग पापी हैं इसलिए पुण्य का गुणगान गाना पड़ता है अन्यथा इनकी क्या जरूरत यह परम अवस्था है स्वमहिमा की कहने लगे जनक स्वमहिमनी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 अक्सर यही समझा गया कि राज सिंहासन से उतर गए मैं तुमसे कि और बात कहना चाहता हूं वे असली सिंहसन पर चढ़ गए इसलिए झूठे सिंहसन से उतरना पड़ा पहले लकड़ पत्थर के सिंहासनों पर बैठे थे अब उनको हीरे जवहरातों के सिंहासन मिल गए वो क्यों बैठे हालांकि तुम्हें नहीं दिखाई पड़े हीरे जवरात के सिंहासन क्योंकि तुम अंधे हो तुम्हारी आंखों को हीरे जवरात दिखाई पड़ने बंद हो गए तुम कंकड़ पत्थरों के सौदागर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 राजनेता को बड़ा बुरा लगा क्योंकि मुल्ला ने यह भी नहीं कहा कि बैठिए उसने कहा तुम जानते हो मैं कौन हूं पार्लियामेंट का मेंबर हूं संसद सदस्य हूं तो मुल्ला ने कहा अच्छी बात है तो कुर्सी पे बैठिए उसने कहा तुम्हें यह भी पता नहीं है कि जल्दी ही मैं मिनिस्टर हो जाने वाला तो मुला ने कहा तो फिर ऐसा करिए दो कुर्सी पर बैठ जाइए और क्या कर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 और खूब है भरपूर है होना मात्र कहा जा सकता है नित्य अपनी महिमा में स्थित हुए मुझको कहा भूत है कहा भविष्य है अथवा कहां वर्तमान भी है अथवा कहा देश भी है क्वा भूतम भविष्य वर्तमानम अपनी क्वा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 न तो चिंता मौजूद है न गैर मौजूद है चिंता और अचिंता दोनों एक साथ तिरोहित हो गई है न ये कह सकता हूं कि मैं आत्मा हूं न ये कह सकता हूं कि मैं अनात्मा हूं दोनों शब्द अधूरे पूरे पूरे नहीं और घटना इतनी बड़ी है कि कोई शब्द से कह नहीं पाता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 परेशान करने की जरूरत नहीं लेकिन दो कदम जाकर उसको शंका पैदा हो जाती है कि पता नहीं आदमी ठीक कह रहा हूं तो वो फिर लौट के आधे बाजार से लौट के चला आएगा फिर ताला हिला के देखेगा मैं उसे बैठा देखता रहता था मैंने उससे कहा पता नहीं मुझे क्यों आदत पड़ गई ताले का सवाल नहीं तेरे भीतर कहीं भय होगा ताले में क्या रखा है तेरे भीतर कहीं भय होगा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 और कहाँ समीप कहाँ वाह और कहाँ अंतस, कहाँ स्थूल कहाँ सूक्ष्म है क्वा दूरम क्वा समीपम वा, वाह वाह्यम आभ्यतरम, क्वा वाह क्वा, वा, क्वा स्थूलम क्वाचावा सूक्ष्म स्व महिम स्थित तस् में अपने में आ गया अपने घर आ गया अपने केंद्र पर बैठ गया अब कौन दूर कौन पास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 कहाँ लोक कहाँ लौकिक व्यवहार कहाँ लय और कहाँ समाधि क्वा मृत्यु जीवितम वोकाश क्वा लौकिकम क्वा, क्वा लया क्वा समाधिर व महिमन स्थित में अपने में विराजमान होकर अब न तो किसी में लय होना है न कहीं समाधि लगानी है क्योंकि कोई है ही नहीं जिसमें लय होना हो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 योग की कथा अलम है और विज्ञान की कथा भी अलम है अलम त्रिवर्ग कथिया योगश्य कथयालम अलम विज्ञान कथिया विस्रांतस्य मनी अलम शब्द का अर्थ होता है हो गई बात पूर्ति पूर्ण हो गई आ गया पूर्ण विराम the end. अलम का अर्थ होता है आखिरी बात आ गई आत्यंतिक